मैं अपने बेटे के कातिल को कैसे छोड़ दूं? तुम्हें तो पता है वो कमीना रामाकांत मुझसे हजारों बार मिल चुका है हम कई बार बिजनेस मीटिंग में साथ में बैठे हैं, लेकिन मुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि इस कमीने ने मेरे बच्चे को मारा है वरना वरना वहीं साले का गला घूट कर मार देता इतना कहते हुए चोपड़ा साहब की आंखों से आंसू टपकने लगे उनकी आवाज कांपने लगी कुछ पल तक यूं ही आंसू बहाने के बाद उन्होंने अपने दाँत पीसते हुए कहा कुछ भी हो मैं इस कमीने रामाकांत के बेटे को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा उसे विक्रांत ने चोपड़ा साहब का हाथ पकड़ लिया और फिर उनकी आंसू से भरी आंखों में देखते हुए बोल पड़ा सर एक बात बताइए रमाकांत के बेटे को मारने से क्या आपका बच्चा वापस आ जाएगा क्या उस निर्दोष को मारने के बाद आप चैन की नींद सो पाएंगे? आप खुद अपने दिल से पूछिए चोपड़ा साहब और मिस्टर मलिक विक्रांत की बात सुनकर किसी सोच में डूब गए सर अगर आपको रमाकांत अग्रवाल से सही में बदला लेना है तो आप एक काम करिए विक्रांत ने कहा क्या काम मिस्टर मलिक तपाक से बोल पड़े आप लोग रोहित को गोद ले लीजिए मतलब उसे अपना बेटा बना लीजिए बेटा क्या बकवास कर रहे हो चोपड़ा साहब बोल पड़े हाँ मैं सही कह रहा हूँ आप उसे अपना बेटा बना लीजिए आप लोग वैसे भी अब बूढ़े हो चुके हैं तो आपको बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा और जरा सोचिए जब रमाकांत को इस बात की खबर लगेगी की उसका इकलौता बेटा भी अब उसका नहीं रहा तो फिर उस पर क्या गुजरेगी वो तो यू ही तड़प तड़प के मुक जाएगा तुम विक्रांत का आइडिया सुनकर मलिक और चोपड़ा दोनों ही अवाक रह गए वो दोनों ही विक्रांत की बातों पर विचार करने लग गए आप लोग थोड़ा अलग प्रोस्पेक्टिव से सोचिए देखिए आप दोनों इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जरा बिजनेस माइंड से भी सोचिए ना अगर रोहित को आप अपने बेटे की तरह मानने लगेंगे तो फिर उसके नाम ऐसी जितना बिजनेस है उस पर भी आप लोगों का अधिकार हो जाएगा और आपको तो पता ही है की रोहित रमाकांत अग्रवाल का इकलौता बेटा है तो रमाकांत की पूरी प्रॉपर्टी रोहित के ही नाम होगी विक्रांत का आइडिया सच में दोनों को भागे वो विक्रांत के स्किल से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पुलिस वाला भी उन्हें इतना अच्छा बिजनेस आइडिया दे सकता है मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब कुछ बोलें, तब तक एक दूसरे की तरफ ध्यान ऐसी देखते रहे फिर दोनों ने नजरों में ही मानो को समझौता कर लिया चोपड़ा साहब विक्रांत के कंधे को थपथपाते हुए बोल पड़े ग्रेट आइडिया विक्रांत ग्रेट आइडिया थैंक यू थैंक यू सो मच यू आर सच ए ग्रेट पर्सन तुम्हें सच में बिजनेस होना चाहिए थैंक <laughs> यू विक्रांत थैंक यू वेलकम सर वेलकम चेक भी अपने साथ ले जाओ चोपड़ा साहब ने कहा क्या नहीं नहीं ये नहीं सर नहीं तुम ये रख लो ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल प्राइस है अरे नहीं सर मैं इसे नहीं ले सकता आप लोगों के पहले ही इक्कीस लाख रूपये दिए हुए है वो बहुत है अब नहीं सर प्लीज विक्रांत ने शर्माते हुए कहा और साथ ही उसने अपना हाथ अस्सी लाख के चेक की तरफ भी बढ़ा दिया विक्रांत मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो बस चुपचाप से ये चेक उठा लो मिस्टर मलिक ने विक्रांत को हक से अपने बच्चे की तरफ फटकारते हुए कहा अरे सर आप मैं भला कैसे ले सकता हूँ विक्रांत तुम मेरे बेटे जैसे हो तुमने जो हमारे लिए किया है उसका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते जो तुमने किया है उसके बदले में ये अस्सी लाख का चेक कुछ भी नहीं है हमारे लिए बस कागज के कुछ टुकड़े ही है प्लीज बेटा ले लो इसे आर के चोपड़ा साहब बोल पड़े अब जब आप लोग इतना जोर देकर कह ही रहे हो तो मैं ले लेता हूँ <laughs> हाँ ले। तो फिर तुम सीधे ही मेरे पास चले आना तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले चोपड़ा ने विक्रांत के जाते जाते कहा अगर विक्रांत अपने अदृश्य कैमरे को भी ब्यूरो चीफ पियूष रंजन के पास फिक्स कर देता तो भी उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती दरअसल पीयूष को खुद नहीं पता था कि अचानक ये उसका ट्रांसफर डी नगर ब्रांच पर क्यों किया गया है। पीयूष के यहाँ पर अचानक ही ब्यूरो चीफ बनकर आने से जितना दूसरे आश्चर्य में थे उससे ज्यादा हैरानी में तो खुद पीयूष जी भी रहे थे उन्हें ना तो पहले से कोई नोटिस दी गई और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन बस अचानक से हेडक्वार्टर से उसके पास फोन आया और फिर वो यहाँ ब्यूरो चीफ का पद ज्वाइन करने पहुंच गया साधारणतया किसी नई जगह पर जॉइनिंग करने के लिए कम से कम एक दो महीने पहले नोटिस दी जाती है ताकि अधिकारी नई जगह पर शिफ्ट होने की अपनी पूरी तैयारी कर ले। लेकिन इस बार ना जाने क्यों पीयूष रंजन को अचानक ही डीएन नगर ब्रांच ज्वाइन करने का प्रमाण सुना दिया गया और वो भी तुरंत उसी दिन वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जब कोई ऑफिसर कुछ क्राइम भी करता है तो भी उसे पहले नोटिस दी जाती है और पूरी ऑफिशियल कार्रवाई करने में कम ऐसी कम दस पंद्रह दिन तो लग ही जाते हैं लेकिन ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को तो एक दिन के भीतर ही पद से हटा दिया गया ये बात पीयूष को भी नहीं समझ आई पीयूष भी पुलिस डिपार्टमेंट में तकरीबन पंद्रह साल से है लेकिन कभी ऐसा केस उन्होंने भी नहीं देखा जब पीयूष रास्ते में था तभी उसके पास फिर ऐसी हेडक्वार्टर से फोन आया कि उसे डी नगर ब्रांच पहुँच सबसे पहले मंजू ससदेवा के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन रोकना है तो उसने ऑफिस पहुँचते मंजू के मर्डर केस की सारी इन्वेस्टिगेशन आरोप रोक लगा दी थी इसके बाद हेडक्वार्टर के ही ऑर्डर पर पीयूष ने मंजू मर्डर केस के सारे एविडेंस भी हटाने का निर्देश दिया था इसीलिए उन्होंने पुष्कर और चेतन को ऑर्डर देकर मंजू मर्डर केस से जुड़े सारे एविडेंस खत्म करने का निर्देश दे दिया था पीयूष वकोला ब्रांच के ब्यूरो चीफ के तौर पर काफी सख्त अधिकारी के रूप में जाने जाते थे ऐसे में किसी केस का एविडेंस मिटाना उन्हें बेहद आसान काम लग रहा था उन्हें सोचा भी नहीं था की इस वजह से कोई बवाल भी हो सकता है लेकिन बाद में फिर इसी के चलते नैना ने पुष्कर और चेतन को पीटा भी था जब नैना ने उन दोनों की पिटाई कर दी थी तब ब्यूरो कि नैना के खिलाफ काफी सख्त एक्शन लिया जाएगा और एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते उन्होंने खुद हायर अथॉरिटी से नैना की कंप्लेंट करते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पर जोर दिया था लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब हेडक्वार्टर ऐसी चेतन और पुष्कर को ही छुट्टी आरोप भेजने का फरमान जारी हो गया और फिर न चाहते हुए उन्हें पुष्कर और चेतन की नैना के विरुद्ध किए गए कंप्लेंट को वापस लेने पर दबाव बनाना पड़ा कुल मिलाकर पीयूष के लिए डीएन नगर ब्रांच पर ड्यूटी करना काफी अनोखा अनुभव रहा है पहले तो अचानक तबादला फिर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पर रोक और फिर नैना के खिलाफ एक्शन लेने पर रोक ऐसा लग रहा था कि डीएन नगर ब्रांच मुंबई पुलिस ब्रांच में सबसे अलग है जहाँ आरोप अगर काम करना है तो बड़ी सावधानी ऐसी रहना होगा खास तौर वो नैना की भूमिका ऐसी काफी आशंकित था अभी से ड्यूटी ज्वाइन किए एक दिन भी नहीं हुआ था कि उसे पता चला कि डीएन नगर ब्रांच को 1994 के किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के एवज में कुल 21 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है उसमें जब उन्होंने विक्रांत का हिस्सा देखा तो फिर फिर तो उनका सिर ही चकरा गया दरअसल किसी भी पुलिस ब्रांच आरोप कभी भी पुलिस वालों को इतने पैसे इनाम के तौर पर नहीं मिलते इतने पैसे देख पीयूष के मन में भी लालच आ गया उन्होंने सोचा की अभी तक इस पैसे की कमांड ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के हाथ में थी और अब उनके यहाँ से चले जाने के बाद नए ब्यूरो चीफ के तौर पर मैं ही सबसे सीनियर ऑफिसर हूँ so अगर मैं चाहूँ तो इन पैसों का हेरफेर करके कुछ खुद के लिए भी कमा सकता हूँ इसी सोच के साथ उन्होंने सबसे पहले इस अवार्ड के पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दिया उन्हें लगा कि अभी वो यहाँ अचानक ऐसी ट्रांसफर होकर आए हैं और हो सकता है की फिर से उनका ट्रांसफर वापस अभकोला ब्रांच आरोप कर दिया जाए ऐसे में यहाँ से जाने से पहले वो किसी भी हालत में इनाम के 21 लाख रुपए में अपना हिस्सा कमा लेना चाहते थे लेकिन यहाँ भी उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया अचानक से किडनैपिंग केस के विकेट के फादर मिस्टर मलिक उनके पास पहुँच गए और अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने लग गए अब चूंकि उन्होंने पैसे पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के हाथ में रखे थे और उनसे प्रॉपर रसीद भी ली हुई थी तो पीयूष उस पैसे पर कोई हक नहीं जता सके मजबूरन उन्हें पैसे वापस करने पड़ गए इस वक्त पीयूष रंजन अपने ऑफिस में बैठकर दस हजार रूपए के प्राइस टैग वाले कप में कॉफी पी रहा था उसके दिमाग में अभी यही सब बातें चल रही थी थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी को कुछ फाइल्स लेकर अंदर आने के लिए कहा ब्यूरो चीफ का सेक्रेटरी धीरज तुरंत ही अपने हाथ में चार पाँच फाइल्स लेकर भीतर आ गया अंदर आते ही धीरेज ने कहा सर ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के डॉक्यूमेंट है आप इसे देख लीजिये जब भी टाइम मिले पुराने ब्रांच पर पीयूष रंजन ने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था सो उन्हें इसका कोई अनुभव भी नहीं था उन्होंने अपने सेक्रेटरी धीरेज की दी हुई फाइल को खोलकर देखते हुए कहा अच्छा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बस इस फाइल को देखकर बोलना होगा मुझे कुछ खुद से तो नहीं बोलना होगा न और क्या पूछेंगे वो लोग सर वो धीरेज कुछ बोलने नहीं जा रहा था कि अचानक से उसके फोन में कोई मैसेज आया